नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का ताे दिल से स्वागत है हमारे साथ नवल जी है हास्य काव्य जिनकी हम हास्य रचनाओं को सुनकर बहुत लोटपोट होते रहते हैं और नवल जी ने अपने एक दोस्त हितेश जी को भी याद किया है तो हितेश जी हमारे साथ लाइन पर बने हुए है हम उनका भी ताये दिल से स्वागत, स्वागत करते हैं हितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, है बहुत बहुत धन्यवाद सर। हितेश जी आप मंदाकिनी किताब में जो आपकी रचना है उसको देखकर हम बहुत प्रभावित हुए और आपको याद किया हमने जी शुक्रिया। हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरह आप साहित्य से कितने समय से जुड़े हुए हैं और सबसे पहली रचना उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए उस रचना को हम सुनना चाहेंगे सर वैसा मैं पिछले करीब करीब वर्षों से इस साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ वैसे व्यवसाय से मैं ज्वेलर मेरा सोने चांदी का दुकान है और इस वक्त फिलहाल मैं मेरे शॉप पे बैठा हुआ हूँ क्या बात है आपको सर सीधा सीधा चार पंक्तियों से जोड़ देता हूँ मैं अभी पीछे जो कोयला घोटाला हुआ था हाँ उसमें इतने शून्य है की आम आदमी गिनेंगा तो भी परेशान हो जाएगा तो सर आप ये चार पंक्ति ऐसी आपको जोड़ देता हूँ कोयला भी कहता है अब हमसे क्या बात है कि कोयला भी कहता है से कि मैं भी उजला हो गया करके घोटाले पे घोटाले नेताजी जी। का मुंह इतना काला हो गया क्या बात है क्या बात है बहुत ये आज की परिस्थितियां है जी जी और आपको एक, एक छोटी सी चार लाइन ऐसी मैं आपको जोड़ देता हूँ और भी जी जी। एक छोटी सी रचना सुना देता हूँ जी जी स्वागत पति पत्नी की नोकझोक है रचना में और एक छोटा सा हास्य और परोसके में बहुत सारी शुभकामनाए सारे श्रोताओं को देना चाहता हूँ स्वागत कि हमारे गांव में हुआ एक आयोजन हमारे गांव में हुआ एक आयोजन नाम था जिसका मूर्ख सम्मेलन मिला हमें भी उसका निमंत्रण निमंत्रण देख पत्नी चिल्लाई खूब खरी हमें सुनाई बोली देखा मिस्टर हिस्से सुनी गांव में क्या होती है आपकी गिनती <laughs> अरे कवि सम्मेलन ना मिले तो मूर्ख सम्मेलन की यहाँ करती जरा कुछ तो सोची होती जी। अपनी ना सही कम से कम मेरी सोचे होती मैं पड़ोसियों को क्या मुंह दिखलाऊंगी मैं पड़ोसी को क्या मुंह दिखलाऊंगी एक मूर्ख की कहलाऊंगी क्या वाहन मैंने कहा अरे भगवान तुम जरा शांत हो जाओ हाँ। अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाओ जी कभी तो वैसे ही आधा पागल ही होता है होता है रात कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है जी। और हे प्राणेश्वरी मेरी प्राण प्रिय तुम मुझे पागल कहकर ही पुकारती हो क्या वाहन में अपनी रचनाओं ऐसी सबको खूब हसाऊँगा जी मैं अपनी रचनाओं से सबको खूब हंसाऊंगा, पल भर के लिए ही सही पर सबके गम भुलाऊंगा। पल भर के लिए ही सही पर सबके सब गम भुलाऊंगा, और जिंदगी से गुम हो रही को फिर से ऐसी बुलाऊंगा और जिंदगी से गुम हो रही हंसी को फिर से वापस बुलाऊंगा सुनकर हमारी दलील पत्नी के मनोभाव बदले अंगार की जगह फूल अबर से तभी उसके होटो आरोप मुस्कान आई और खत्म हो गयी सारी लड़ाई और आपकी नई रचनाओं का आप कुछ कर रहे हैं अभी फिलहाल हाँ सर मेरा कविता संग्रह माचिस करके तो उसे शीघ्र ही प्रकाशित करूँगा जैसा हितेश जी जाते जाते चंद लाइनें भक्ति पर अगर आपने लिखी हो तो चार पंक्ति सुना था तो सर ऐसा गीत बड़ा है वो ठीक है सर की कोटि कोटि कंठों से गुंजे भारत का जयकारा है क्या बात सारे जग में सबसे न्यारा भारत देश हमारा है भारत का जयकारा है वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको फिर भी याद करेंगे आप तैयार ओके सर बहुत बहुत आपको बधाई मुबारक धन्यवाद सर दन्यवाद दन्यवाद। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो हितेश जी अपनी से कविता और एक देशभक्ति की चंद लाइनें हमारे साथ शेयर किया नवल वर्मा जी मैं आपके सामने जो विश्व विख्यात जो आठवें अजूबे है वो बमताजी है संताजी है वो क्या हुआ जनाब कि एक बार दूध वाले की दुकान पे गए और दूध के जो है उन्होंने आधा लीटर दूध लिया और गट गट गट गट गट गट पी गए उसको तो फिर जब उसने बंता से पूछा क्यों इसमें शक्कर क्यों नहीं डाली तुमने वो बोले वसंता जी मैं तो भूल गया जी हम लोग की थोड़ी आदत भी ऐसी होती है आप तो गड गड गी गए में बोल ही रहा था कि आपको डायबिटीज तो नहीं बोले मेरे तो बाप को भी डायबिटीज नहीं है फिर तुम्हें शक्कर क्यों नहीं दी जाओ मैं तुम्हारे पैसे अरे भाई शक्कर क्यों नहीं दी इसलिए फिर उसने झटके से ला के उसके जो है डिब्बा शक्कर का छीना और कम से कम नहीं तो पचास ग्राम शक्कर वो खा गए और खाने के बाद वो घूमने लगे और नाचने लगे घूमने लगे और पेट को इधर उधर घुमा करके एकदम तो धड़ाम से नीचे गिरे इतने में बनता घबरा गया था और अपनी दुकान बंद करने की तैयारी और भागने की तैयारी में शुरू हो गया शायद मेरे दूध में या शक्कर में कुछ है जो ये पी करके नीचे गिर गया है पुलिस आएगी मैं बेभाव मारा जाऊंगा <laughs> तो जैसे ही वो दुकान बंद करके भागने लगा तो बनता बोले अरे जाता कहाँ है अरे बोले तेरे को क्या हो गया था तू नीचे गिर गया अरे बोले यार तूने शक्कर नहीं दी थी मैं घुमा घुमा के शक्कर मिला रहा था दूध में क्या बात है क्या बात है बहुत खूब कुछ चंद लाइनें मुझे भी याद आ रही है कविता के रूप में जहाँ अंधेरा मिलेगा यकीन है मुझको वहीं पे दीप जलेगा यकीन है मुझको क्या बात गमों के दौर में गम को बता दिया मैंने सुकुने दिल भी मिलेगा यकीनन मुझको अमन के बाग में कांटे बिचार रहा है कोई उन्हीं में फूल खिलेगा यकीन है मुझको उदास रात को दीपक जला के रखता हूँ जो खो गया है मिलेगा यकीन मुझको दिया जलाने की बारी अभी जो आई है गली गली में जलेगा यकीन है मुझको वफा की राह पे घायल कोई चले न चले वफा का फूल खिलेगा यकीन है मुझको यकीन है मुझको यकीन है मुझको क्या बात नवल वर्मा जी कुछ आप चंद लाइनें रखेंगे हाँ, जरूर जरूर रखेंगे। ऊपर <णीन> वाला, तो वाला होट करता है इंतजार दो होटो की जो कलियां हैं, तो ऊपर वाला होट करता है इंतजार और नीचे वाला होट करता है इकरार ऊपर वाला होट करता है इंतजार और नीचे वाला होट करता है इकरार जब से दो मिल जाते हैं तो मुस्कुराता है रूहानी प्यार जब ये दो मिल जाते हैं तो मुस्कुराता है रूहानी प्यार प्रभु का रूहानी प्यार वाह बहुत खूब बहुत ही अच्छी रचना आपने हमारे साथ शेयर किया अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक ही प्यारा सागी आप सुन रहे रेडियो मुजब 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो राम चंद्र कह गए सियासे, राम चंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा हंस जुगेगा दानाधुन का दाना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 परंतु शर्म नहीं होगी बात बात में मात पिता को बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा रामचंद्र कह गए थे दोनों में हो कि नी जा कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी मनमानी जिसके हाथ में होगी लाठी जिसके हाथ में होगी लाठी फैस ही ले जाएगा हंस चुकेगा तुम का हंस चुकेगा तुम का, का। कौआ मोती खाएगा फिर चंद्र कह गए सिया से आगे भी बहुत कुछ बताया है धर्म और अधर्म के बीच के बहुत सारे सुष्मो कल रुक में काला धन और काले मनोगे काले मन होंगे नगर से डोर प्रभु भक्त निरंग दाना हंस चुकेगा कौआ मोती खाएगा राम चंद्रिया कह एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने आज बाहर के युग की दुनिया में कुछ ऐसा ही है मंदिर सुना सुना होगा बड़ी रहे मधुशाला मधुशाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगे घर की बाला घर की बाला का धन खाएगा हंस झुकेगा ताना सुनगा हंस झुकेगा ताना सुनगा कौआ मोती खाएगा जी रे नमस्कार स्वागत है फिर से रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कवि के साथ हम बात करेंगे अभी नवल वर्मा जी जी याद कीजिए कवि को जरूर जरूर कवि जितने भी हमारे जीवन में आते जाएंगे हमारे इस शो को चार चांद लगाते जाएंगे।, जाएंगे क्या बात है सुरेंद्र जी हमारे साथ लाइन आरोप है भोगल और श्रिंगारी का रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट एस श्रोताओं को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार जिंदगी में अब आगे है भरना जिंदगी में अब आगे है भरना खुद ही निष्टी हमें रुकी है पहाड़ी रूखी रहने दो रुकी है बहारे रूखी रहने दो मुझको I'm oh not gonna lie. पपरी अगले जन्म में मिलने का हमें अगले जन्म में मिलने का हमें सुनहरा इखबरदान निरदू तिर मानूसान हम पनिकर शंगारे देक जाए गे हम पनिकर सिंगारे दहक जाएंगे डाली खुद को आचार आचार लगानो हमें आचाओ लगा लो हम को पले एक रूको उसकी जान दो पल की मेरी मुस्कान लौटा हो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपने बहुत ही काबिल तारीफ बहुत ही अच्छी रचना हमारे साथ रखी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साहित्य के साथ आपका जो जुड़ाव रहा रचनाओं के साथ में ये कब से है आपको ये मैं एक्चुअली तेरह साल की उम्र से लिखने लगी क्या बात है तेरह साल की उम्र तो लेकिन उस वक्त बचपन था जी जी पढ़ाई का जोर था माँ बाप का डर था तो इस डर के मारे कि अगर उन लोगों के हाथों में मेरी रचना कोई लग गई तो मेरी पिटाई होगी कि तू पढ़ती <laughs> है ये क्या करती तो मैं वो रचना फाड़ने की बजाय जला देती अरे तो उसके बाद कॉलेज में लिखा हाँ तो कॉलेज में अभी थी पढ़ गई थी 15 साल की थी अभी सोलह साल लगा था तो शादी हो गई अच्छा अच्छा तो शादी होने के बाद हस्बैंड को ये चीजें नहीं पसंद थी हाँ वो अब के थे हाँ तो हाँ मुझे दहशत में कलम मेरे हाथ से छूट गई अच्छा अच्छा लेकिन अब कुछ सालों से जिंदगी में कुछ ऐसा जलजला आया जी कि वो कलम एक बार फिर मेरे हाथ में आने क्या बात है क्या बात है अब तो आप आजाद हो गई ना खैर <laughs> <चारी। laughs> मैं सोचती तो हूँ कि अगर एक साइड का कलम उसके हाथ ऐसी छींच जाए तो इसकी मौत हो जाती सही बात है सही बात है बहुत कल छाए तो नहीं। वैसे ही उसके मैदान में मृत्यु हो जाती है वैसे फिर से आपके हाथ में कलम आ गया ये हमें भी खुशी है इसकी और ये खुशी आप सदा बनाए रखियेगा अपने जहन में और सदा ही लोगों को अपने इन रचनाओं के साथ अवगत कराते हुए उनकी खुशी बढ़ाने में मदद करते रहेंगे यही शुभकामना करते हैं और आप जब रचना शुरू की थी जैसे आप बता रहे थे की तेरह साल की उम्र में आपने रचना शुरू की लिखना कोई एक आदमी बचाई होती तो शायद याद हैश में आने के बाद भाई आदमी में गया हा हा। तो वो उस वक्त मैंने एक लिखा था गीत जी। खुशियाँ ने गए फौज़ में। साए फौजनी फौजी जिंदगी मौजनी वो पंजाबी में मैंने लिखा था गीत मेरे पिताजी को पता लगा कि इसने गीत लिखा है तो मेरे फादर भी अच्छे कवि थे अच्छा, क्या लेकिन उन्होंने भी कभी अपनी रचना छपवाई नहीं हाँ हाँ हा। जो आदमी मेरा भाई था वो भी अच्छा चित्रकार भी था हाँ हा। और एक बैडमिंटन प्लेयर था और अच्छा राइटर था <laughs> और वो रचना मेरे पिताजी ने बोला कि लाओ मुन्नी ये मैं रचना तुम्हारी सुधार देता हूँ थोड़ी सी अच्छा अच्छा तो मैंने अपनी छाती के साथ अपनी बुक लगा ली खताब तो मैंने कहा नहीं पिताजी अगर ये रचना में आपने दखल दे दिया ना हाँ। तो ये रचना मेरी नहीं रह जाएगी बराबर मेरे पाठक अगर मुझे पसंद करेंगे मेरी रचना के साथ करेंगे जैसी भी है वो मेरी रचना है क्या <laughs> बात है काबिल तारीफ है में आप मेरी एक बुक वैसे पंजाबी में पब्लिश हो चुकी है अच्छा अच्छा क्या नाम है उसका उसका नाम है रूबक दफर क्या बात है नाम इसलिए रखा है कि मैं दुख तकलीफों में से गुजरती हुई एक की तरह जिंदगी का सफर तय कर रही हूँ मेरी ये किताब बाहर के चार मुल्कों में जा चुकी है न्यूजीलैंड अमेरिका और इधर रशिया और एक और जगह तो न्यूजीलैंड में मेरा प्रोग्राम रखा जा रहा है मेरी किताब की वजह ऐसी क्या बात है कब जाने वाले आप न्यूजीलैंड बस पास कुछ हम चाहते हैं की आप देश घूम कर आए अपनी रचनाओं का प्रदर्शन जरूर करके आइए और सफलता पा कर आइए और जाते जाते सुरेंद्र जी एक बात बताइए कि जो चार ये स्टेट में आप जाएंगे उसमें आप किस तरह की बातें करेंगे कैसा आपने सोचा है क्या है आपका वहाँ जाने मेरा के बाद एक्चुअली क्या है कि मैं आज अपनी जिंदगी को लोगों के लिए स्पोर्ट कर चुकी हूँ सुजोगिस्ट हूँ वेरी गुड मेरे चार बेटे है हाँ। तो तीसरे नंबर वाला बेटा मेरा एक्सपायर हो चुका है एक बेटी है और सोलह साल का मेरा पोता हो चुका है छोटे बेटे की अभी शादी मुझे करनी है तो Principal का भी है बहुत इंटेलिजेंट मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं इतने लाइक है क्या बात और मुझे फखर है की मैं इन बच्चों की माँ हूँ <laughs> क्यूँकी आज भी इतने बड़े होने के बावजूद मेरी इजाजत के बिना कभी तो बाहर कदम नहीं रखते क्या बात और फखर महसूस करती हूँ अपने बच्चे और हमें गर्व है की हम आपसे बातें कर रहे हैं आज तो सुरेंद्र जी जाते जाते एक नई रचना जो है हाल ही में आपने किया होगा उसको हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करके समापन करें। तेरे ईश्क का जादू था जी तेरे का जादू था लुट गई लुट गई was far away to the गयी में लुट गयी सुख चैन लूटा तुमने यारा नींद आंखों से उड़ी पिसा की करके तमन्ना लुट गयी मुहबत प्यार यारा। लुट लेता है कल का आज फना जीने की चाहत हुई लुट गई मैं लुट गयी क्या बात पूर्लम मेरी पिंदगी कार्क की तसली थी लुट गयी मैं लुट गयी नक्शे तेरे मेरे दिल से कैसे भला जाएंगे मोहब्बत मेरी थी अरसानी नहीं लुट गई मैं लुट गयी तेरी चोस्त जो उम्मीद की मुझे तेरे है, दीदाए लुट गयी लुट गई <स्थारी> बहुत खूब बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक नई रचना आपने हमारे ने नजर किया ने हमारे साथ शेयर किया अपना वक्त और बहुत ही सुंदर रचनाओं का अनुभूति कराया इसलिए आपका तय दिल से शुक्रिया मैं भी आप कि आपने मुझे के किया थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद फिर से थैंक यू हम सुरेंद्र जी को सुन रहे थे बहुत ही अच्छी एक गम की दास्तान उन्होंने हमारे सामने अपनी रचनाओं को शेयर किया मैं इशारा करूँगा कि कुछ महफिल में नया लाए इसलिए नवल वर्मा की तरफ मैं आपके सामने एक चंद गजल शेर पढ़ रहा हूँ जी, जी इजाजत है तो इजाजत है क्यूँकी कहा है कि आखे हैं तुम्हारी प्रभु इनमें ख्वाब भी तुम्हारे हैं। ये प्रभु के लिए समर्पित है परमात्मा के लिए समर्पित है गॉड के लिए समर्पित है अल्लाह के लिए समर्पित है आँखें तुम्हारी हैं प्रभु इनमें ख्वाब भी तुम्हारे हैं आओ मिलके पूरे करें ये अरमान हमारे है आओ मिलकर पूरे करें अरमान हमारे है यानी जो परमात्मा के अरमान है वो हम मिलकर पूरा करेंगे।, मिल कर कर, करेंगे। अगला देखिए ये ये जिंदगी जिंदगी सफर सफर है माना जी जी सफर है माना माना चार चार दिन दिन का। का तवज्जो दीजिए। जी जी। था जोड़ा था हमने यादों का हसीन तिनका जोड़ा था हमने हसीन तिनका तिनका जर्रा जरा थोड़ा थोड़ा जोड़ा था अगला शेर पढ़ रहा हूँ की खुदी को बुलंद करके खुदी को बुलंद करके उल्फते फते जलाई उल्फते समा जलाई वाह क्या बात है खुदी को बुलंद करके हमने उल्फते फते जलाई हमें यादों के सहारे तेरी मिली रहनुमाई हमें यादों के सहारे मिली तेरी रहनुमाई अगला शेर पढ़ रहा हूँ धड़कने भी हमने आपकी दाव पर लगाई है परमात्मा की याद में हमने अपनी धड़कने भी दाव पर लगाई है इस खेल के सफर में इस खेल के सफर में हम मिले खुदा की खुदाई खेल के सफर में हमें मिली खुदा की खुदाई खुदा की खुदाई क्या बात फिर से पढ़ रहा हूँ हमने भी हमने भी अपनी जिंदगी दाव पर लगाई प्रभु के कार में हमने अपनी जिंदगी दाव पर लगाई धड़कने भी दाव पर लगाई धड़कने भी दाव पर लगाई क्या बात इस खेल के सफर में हम हमें मिली खुदा की खुदाई अंतिम है नवल ये पैगाम है खुदा की रहनुमाई का नवल ये पैगाम है खुदा की रहनुमाई का हम सबको सबक दें जो खुदा से करते हैं बेवफाई का क्या बात क्या बात हम सबको सबक दे जो खुदा से करते हैं बेवफाई क्या बात वाह तो इन्हीं चंद शेरों के साथ साथ हम आपसे कुछ आगे बढ़ते हैं संता बनता जो संता बनता क्रंता ये तीन हैं है इस बार तो बात लोग तो जानते सिर्फ संता और बनता को क्रंता भी आ आगे चाहे आपकी रचना है ये देखो ये लावारिस होते हैं और ये इन्हें कोई भी अपना कवि अपनी कलम में इनको जोड़ता है जोड़ता है शेर ये जितने भी चुटकले होते हैं और ये सब जो हंसने के जो इंजेक्शन है ये कवियों के पास बनाए जाते हैं। और हम इन्हें दूर बैठे ही इनको होली की तरह पिचकारी की तरह मारते हैं और वो भी खुश होते हैं और हम तो खुश हो ही, ही जाते तो संता बंता जो है वो जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके जब महागुरु आए गुणवंता तो उन्होंने पूछा संता बनता क्रमता कुछ तुमने नेक काम किया क्या संसार में हा हा। बोले हाँ हमने तो किया है नेक काम <laughs> बोले क्या किया बोले हमने एक साधु को खाना खिलाया बोले बनता तुमने क्या किया बोले मैंने भी खिलाया क्रमता तुमने क्या किया बोले मैंने भी खाना खिलाया वो खा नहीं रहा था और जबरदस्ती उसको खाना खिला के तो हमने तो उसको यमलोक भेज दिया स्वर्ग गया वो क्योंकि आप कहते हैं कि मरे बिना स्वर्ग दिखता नहीं इसलिए मैंने उसको खिला खिला करके जो है हम तीनों ने उसे स्वर्ग भेजने की तैयारी की है इस तरह का देखो हमने नाम दिया नवल वर्मा की रचना है चलो इस कार्यक्रम में कुछ चंद रचनाओं को आपके समक्ष रखने की कोशिश पूरी की थी और आपको हंसाने की और आपको कुछ नई बातें सिखाने की कोशिश की है इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओ आप में भी अगर कोई मुक्तक, कविता गजल या शायरी का अदा है तो आप हमें भी सुना सकते हैं। आपका भी स्वागत है हम आपके कविताओं को गीतों को सुनना चाहते हैं। कॉल कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस पर और अपनी रचनाओं को हमें रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर आप हमारे स्टूडियो में भी आ सकते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमार सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम रहो